फिर वह वर्ण कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ मनुष्यों को परमेश्वर की आज्ञा का पालन करके सब सुख और चक्रवर्ती राज्य न्याय के साथ सदा सेवन करना चाहिए यह 16वां वर्ग पूरा हुआ अब अगले मंत्र में सूर्य और वायु का प्रकाश किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे अति हर्ष करने वाले वाजे बजाने में अति कुशल दो पुरुष बाजू को लेकर चलाकर बजाते हैं वैसे ही सिद्ध किए विद्या के धारण करने वाले मनुष्य से होमे हुए पदार्थों को सूर्य और वायु चालन करके धारण करते हैं उक्त विद्या को यथावत कौन जानता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ ईश्वर ने वेदों में अंतरिक्ष भू और समुद्र में आने जाने वाले यानों की विद्या का उपदेश किया है उनको सिद्ध करने को जो पूर्ण विद्या शिक्षा और हस्त क्रियाओं के कला कौशल में कुशल मनुष्य होता है वही उन्हें बनाने में समर्थ हो सकता है फिर वह क्या जानता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे परमेश्वर सर्वज्ञ होने से सब लोक वा काल की अवस्था को जानता है वैसे मनुष्यों को सब लोक तथा काल के महिमा की व्यवस्था को जानकर एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोना चाहिए भावार्थ जो मनुष्य अग्नि पदार्थों में परिमाण व गुणों से बड़ा सब मूर्त पदार्थों का धारण करने वाला वायु है उसका कारण अर्थात उत्पत्ति और जाने आने के मार्ग और जो उसमें स्थूल व सूक्ष्म पदार्थ ठहरे हैं उनको भी यथार्थता से जान इनसे अनेक कार्य सिद्ध कर कराके सब प्रयोजनों को सिद्ध कर लेता है वह विद्वानों में गणनीय विद्वान होता है जो मनुष्य इस वायु को ठीक ठीक जानता है वह किसको प्राप्त होता है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में दिया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे परमेश्वर सब प्राणियों का उत्तम राजा है वैसे जो ईश्वर की आज्ञा में वर्तमान धार्मिक शरीर और बुद्धि बल युक्त मनुष्य हैं वही उत्तम राज्य करने योग्य होते हैं भावार्थ जिस प्रकार ईश्वर सब जगह व्याप्त और सर्वशक्तिमान होने से सृष्टि रचना के रूपी कर्म और जीवों के तीनों कालों के कर्मों को जानकर इनको उन उन करमों के अनुसार फल देने योग है इसी प्रकार जो विद्वान मनुष्य पहले हो गए उनके कर्मों और आगे अनुष्ठान करने योग कर्मों के करने में युक्त होता है वही सबको देखता हुआ सबके उपकार करने वाले उत्तम से उत्तम कर्मों को कर सबका न्याय करने योग्य होता है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष और उपमा अलंकार है जो मनुष्य ब्रह्मचर्य और जितेंद्रियता आदि से आयु बढ़ाकर धर्म मार्ग में विचरते हैं उन्हीं को जगदीश्वर अनुग्रहित कर आनंद युक्त करता है जैसे प्राण और सूर्य अपने बल और तेज से ऊंचे नीचे स्थानों को प्रकाशित कर प्राणियों को सुख के मार्ग से युक्त करके उचित समय पर दिन रात आदि सब काल विभागों को अच्छे प्रकार सिद्ध करते हैं वैसे ही अपने आत्मा शरीर और सेना के बल से न्यायधीश मनुष्य धर्म युक्त छोटे मध्यम और बड़े कर्मों के प्रचार से अधर्म युक्त को छुड़ा उत्तम और नीच मनुष्यों का विभाग सदा किया करते हैं कि वह वरुण किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में श्लेष अलंकार है जैसे वायु बल का करणहारा होने से सब अग्नि आदि स्थूल और सूक्ष्म पदार्थों को धर के आकाश में गमन और आगमन करता हुआ चलता और जैसे सूर्य लोक भी स्वयं प्रकाश रूप होने से रात्रि को निवारण कर अपने प्रकाश से सबको प्रकाशितता है वैसे विद्वान लोग भी विद्या और उत्तम सिक्षा की बल से सब मनुष्यों को धारण कर धर्म में चल कर अन्य सब मनुष्यों को चलाया करें भावार्थ इस मंत्र में श्लेशा लंकार है जो हिंसक परद्रोही अभिमान युक्त जन हैं वे अज्ञानपन से परमेश्वर वा विद्वानों के गुणों को जानकर उनसे उपकार लेने को समर्थ नहीं हो सकते इसलिए सब मनुष्यों को योग्य है कि उनके गुण कर्म और स्वभाव का सदैव ग्रहण करें भावार्थ जिस सृष्टि करने वाले अंतर्यामी जगदीशवर ने परोपकार वा जीवों को उनके कर्म के अनुसार भोग कराने के लिए संपूर्ण जगत कल्पकल्प कल्प में रचा है जिसकी सृष्टि में पदार्थों के बाहर भीतर चलने वाला वायु सब कर्मों का हेतु है और विद्वान लोग विद्या का प्रकाश और अविद्या का हलन करने वाले प्रयत्न कर रहे हैं इसलिए इस परमेश्वर के धन्यवाद के योग्य कर्म सब मनुष्यों को जानने चाहिए भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है मनुष्य को ऐसा निश्चय करना चाहिए कि जैसे गौ आदि पशु अपने अपने वेग के अनुसार दौड़ते हुए चाहे हुए स्थान को पहुंचकर थक जाते हैं वैसे ही मनुष्य अपनी बुद्धि बल के अनुसार परमेश्वर वायु और सूर्य आदि पदार्थों के गुरु को जानकर थक जाते हैं किसी मनुष्य की बुद्धि वा शरीर का वेग ऐसा नहीं हो सकता कि जिसका अंत न हो सके जैसे पक्षी अपने अपने बल के अनुसार आकाश को जाते हुए आकाश का पार कोई भी नहीं पाता इसी प्रकार कोई मनुष्य विद्या विषय के अंत होने को समर्थ नहीं हो सकता मनुष्यों को यथा योग्य विद्या किस प्रकार प्राप्त होनी चाहिए इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में उपमा अलंकार है जैसे यज्ञ कराने और करने वाले प्रीत के साथ मिलकर यज्ञ को सिद्ध कर पूर्ण करते हैं वैसे ही गुरु शिष्य मिलकर सब विद्याओं का प्रकाश करें सब मनुष्यों को इस बात की चाहना निरंतर रखनी चाहिए कि जिससे हमारी विद्या की वृद्धि प्रतिदिन होती रहे फिर भी वे क्या-क्या करें इस विषय का प्रकाश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जिससे क्षमा आदि गुणों से युक्त मनुष्यों को यह जानना योग्य है कि प्रश्न और उत्तर के व्यवहार किए बिना परमेश्वर को जानने और शिल्प विद्या सिद्ध विमान आदि रथों को कभी बनाने को शक्य नहीं और जो उनमें उत्तम गुण हैं उनके जानने के लिए सदैव प्रयत्न करना चाहिए फिर वह कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ जैसे परमात्मा जो उपासकों द्वारा निश्चय से सत्य और प्रेम के साथ की हुई स्तुतियों को अपने सर्वज्ञपन से यधावत सुनकर उनके अनुकूल स्तुति करने वालों को सुख देता है वैसे ही विद्वान लोग भी धार्मिक मनुष्यों की योग्यता प्रशंसा को सुन सुखयुक्त किया करें फिर वह परमात्मा कैसा है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे परब्रह्म ने इस संसार के दो भेद किए हैं एक प्रकाश वाला सूर्य आदि और दूसरा प्रकाश रहित पृथ्वी आदि लोक जो इनकी उत्पत्ति व विनाश का निमित्त कारण काल है उसमें सदा एकसार रहने वाला परमेश्वर सब प्राणियों के संकल्प से उत्पन्न हुई बातों का भी स्मरण करता है इससे कभी अधर्म के अनुष्ठान की कल्पना भी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए वैसे इस शिष्ट कर्म को जानकर मनुष्य को ठीक ठीक वर्तना चाहिए भावार्थ जैसे धार्मिक परोपकारी विद्वान होकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं जगदीश्वर उनके सब दुख बंधनों को छुड़ाकर सुखयुक्त करता है वैसे ही कर्म हम लोगों को क्या ना करने चाहिए 24वें सुक्त में कहे हुए प्रजापति आदि अर्थों के बीच जो वर्ण शब्द है उनके अर्थ को इस 25वें सुक्त में कहने से इस सुक्त के अर्थ की संगति पहले सुक्त के अर्थ के साथ जानी चाहिए यह पहले अष्टक और दू दूसरे अध्याय में 19वां वर्ग और पहले मंडल के छठे अनुवाद में 25वा सूक्त समाप्त हुआ अब 26वे सूक्त का प्रारंभ है उसके पहले मंत्र में यज्ञ कराने और करने वालों के गुण प्रकाशित किए हैं भावार्थ इस मंत्र में स्नेषा अलंकार है यज्ञ करने वाले विद्वान हस्त क्रियाओं से बहुत पदार्थों को सिद्ध करने वाले विद्वान स्वीकार और उनका सत्कार कर अनेक कार्यों को सिद्ध कर सुख को प्राप्त करे वा करावे कोई भी मनुष्य उत्तम विद्वान पुरुषों के संग किए बिना कुछ भी व्यवहार वा परमार्थ रूपी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं हो सकता फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भावार्थ इस मंत्र में पूर्व मंत्र से यज इस पद की अनुवृत्ति आती है मनुष्य को योग्य है कि सज्जन मनुष्यों के संग करना चाहिए फिर वह किस प्रकार का है इस विषय का उपदेश अगले मंत्र में किया है भा अर्थ इस मंत्र में वाचक उपमा अलंकार है जैसे अपने लड़के को सुख संपादक उनकी कृपा करने वाला पिता 100 मित्रों को सुख देने वाला मित्र और विद्यार्थी को विद्या देने वाला विद्वान अनुकूल वर्तता है वैसे ही सब मनुष्य सबके लिए अच्छे प्रकार निरंतर यत्न करें ऐसा ईश्वर का उपदेश है